गुरुदास तूर्ति वेद विभागिने व्योम बद्तहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति सामवेद तलकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग वाक्य भाष्य का विचार कर रहे थे नवम मंत्र विचार पूरा हुआ था यदि मनसे सुवेदेति दहरमेवा नून ओव वेत्थ ब्रह्मण रूप यदश्यदेश नु मीमसम एवं ते मे विदित आचार्य शिष्य बुद्धि परीक्षा करने के लिए दृढ़ता कितना हुआ ब्रह्म निष्ठा में, में कितनी दृढ़ता हुई ओ परीक्षा कर रहे हैं तो कह रहे हैं यदि मन्य से सुवेदी वेदन ज्ञानम सुवेदे न ज्ञान अगर आप मानते हैं कि ब्रह्म को विषयत्व आप जान लिए कहते हैं धर्म नूनम नूनम एव अपनी बात सही है कि आप कम ही जानते हैं यद्य ब्रह्मण रूपम तुम वेथ अध्यात्म विषय में अर्थात शरीर मनोबुद्धि इत्यादि किसी एक स्व भिन्न पदार्थ में आत्म बुद्धि हो गये आपको ये तो न्यून नून नू, दहरम नूनम नूनम निश्चितम दहरम अर्थात अल्प यह अर्थात अल्प में परिचिन्नमय आप अपरिछिन्न ब्रह्म निश्चय कर लिए हैं अगर देवताओं में भी किसी को आप ब्रह्म मान लिए उपास्य न वो भी अल्प ही है कोई भी परिचिन पदार्थ ब्रह्म नहीं है इसलिए आचार्य कहते हैं हम मानते हैं कि आपको और विचार करना है तद तो शिष्य जा करके विचार करके आकर कहता है मन विदितम अब मेरे को निश्चय हुआ अभी पाठ चलेगा तिरपन पृष्ठा में नवम मंत्र का अंतिम में एक संग्रह वाक्य है मन विदितमति परि निष्ठित निश्चित विज्ञान प्रतिज्ञा हेतुते है हे। प्रतिज्ञा के आगे हम लोग विराम कर लेते हैं मन्ये विदितम ये जो नवम मंत्र का अंतिम है शिष्य का ये वचन है मन्ये अहम मनये विदितमति परिनिष्ठित निश्चित विज्ञान का प्रतिज्ञा परिनिष्ठित परिनिष्ठित किम कहते निश्चित विज्ञानम तो निश्चित विज्ञानम ब्रह्म विषय का निश्चित विज्ञानम परित निष्ठित नितराम और परित अर्थात संशय विपरीय रहित और हमेशा के लिए निश्चय हो गया इस प्रकार की शिष्य का प्रतिज्ञा है क्यों प्रतिज्ञा माना जाता है कहते हेतु उगते है तो ये हेतु तो हे हेतु कहा गया हेतु आगे मंत्र में कहा जाएगा तो शिष्य जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है ये प्रतिज्ञा क्यों करता है कहते हैं आगे मंत्र में कहा जाएगा आगे मंत्र दसम मंत्र दो पृष्ठा आगे है देख लीजिए छप्पन पृष्ठा में है हम मन सुवेदी नो न ने वेद च वेद इति अहम न मन्ये ब्रह्म को विषयत्व न जानता हूँ ऐसा नहीं है क्योंकि आपने कहे विदितात अधि जो विदित है विषयत्व न ज्ञात है उससे ये ब्रह्म अन्य है इसलिए हम विषय त्वेन जानता है ब्रह्म को जैसे इस पदार्थ को जानते हैं इसी प्रकार के विषय रूप से जानते हैं ऐसा नहीं जानते हैं अर्थात विषय रूपेण हमसे भिन्न रूपेण हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं तो भिन्न त्वे नहीं जानते हैं तो फिर आप बिल्कुल ब्रह्मो को नहीं जानते हैं इस प्रकार की शंका होने से उसका निराकरण करता है शिष्य कहते है न वेद इतना मैं नहीं जानता हूं ब्रह्म को ये बात भी नहीं है क्योंकि आपने कहे ब्रह्म अविदित से भिन्न है तो अगर हम ब्रह्मो को नहीं जानेगा अर्थात ब्रह्म अविदित है इस प्रकार की भी नहीं है अविदित तो नहीं है और सुवेद भी नहीं है जानता हूं और विषय तो मैं नहीं जानता हूँ अर्थात मैं ही हूं इस प्रकार मेरे को निश्चय हुआ आगे पूर्वार्ध में अंतिम दिया वेद ये चौकार से और न वेद च इस प्रकार लेना होगा इसका सारा सा हो गया वेद भी है और न वेद भी है आत्मत्वे जानता हूं विषयत्वेन नहीं जानता हूं और आगे शिष्य इस अपना प्रतिज्ञा में दृढ़ता दिखाते हुए कहता है यो नदेद तदवेद तद यो जो ये निर्धारण सप्तमी हम लोगों का मध्य में जो इस प्रकार के जानता है तदवेद तद अर्थात तद यद मया उतम मैंने जो कहा उसको जो जानता है मैंने क्या कहा कहते पूर्वार्ध में न हम मन सुभेदेती नो नैदेती इस प्रकार की जो जानता है तद वेद तद ब्रह्म उस ब्रह्म को फिर वो जानता है दुबारा वो अनुवाद करके कह देता है नो नो वेदी वेद अर्थात क्या आपने कहा और जो उसको जानता है वो ब्रह्मो को वास्तव जानता है उसको फिर वो दोबारा अनुवाद कर देता है नो नैदी वेदच ये अनुवाद करता है आगे भाष्य देखेंगे संग्रहितम स्फुटी संग्रह जो नवम मंत्र का अंतिम था उसका स्पष्ट करते हैं भाष्य में परिनिश्चित सफलम विज्ञान प्रति जानित आचार्यात्म निश्चय सफल विज्ञानम विज्ञान सफल परिनिष्ठित अर्थात हमेशा के लिए उसका अपना रहा अर्थात निश्चय हुआ प्रतिजानित प्रतिजानित प्रतिज्ञा करता है शिष्य आचार्य निश्चय तुल्यता ये आचार्य का वचन और आत्म निश्चय ये दोनों तुल्य हो इसको बताने के लिए शिष्य प्रतिज्ञा करता है अर्थात आचार्य ने जो बात कहे हैं हमको वही अनुभव हुआ है ये दोनों का समता दिखाने के लिए कह रहे हैं अच्छा जाइए आपको कैसे पता चला कहते हैं यशमाद हेतु अह आगे मतलब ये जो दशम मंत्र चल रहा है उसमें शिष्य हेतु कहता है क्या कहता है कहते हैं नाह मनय सुबे देती मंत्र में है नाह मन्य सुबे देती और पदभाष्य में भी नाह मनय सुबे देती अहम सुबेद इति न मनये इस प्रकार की पदभाष्य में कहा गया था बाक्य भाष्य में कहते हैं या ना हे बिन्दी नहीं है ना हने सुबे क्यों कहते हैं अहम मैं ठीक से जानता नहीं हूं इस प्रकार के अर्थ करना चाहिए था तो आप अह ये अह एक निपात है तो इसको क्यों लिए कहते हैं कि जब कहा जाता है मनय मन का कर्ता कौन होगा अह मगर होगा तो फिर बोलने का क्या जरूरत है इसलिए यहाँ अहंग नहीं है अह है और ये अह का अर्थ कहते हैं, है अह इति अवधारणार्थो निपातो न अह ये निपात है अवधारणा के लिए अर्थात निश्चय करके कहने के लिए न मन मन अर्थात विषयत्वेन मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ परिनिष्ठित विज्ञानम तबत सुवत अपरिनिषित वत अपरिनिषित विज्ञानं तवत सुवेद सुष्टु वेद अहम ब्रह्म विपरीत मम निश्चय आसित जब तक ज्ञान परिषित नहीं हुआ परिनिष्ठित नहीं हुआ तो संशय विपरीत हो जाता है कुछ पदार्थ को हम जान लेते हैं यही आत्मा है किंतु बाद में फिर लगता है कि ये तो नहीं घटता है क्यूँकी आत्मा का जैसे स्वभाव स्वरूप होना चाहिए ये तो नहीं होता है ये संशय इत्यादि हो जाता है इस प्रकार की जब संशय इत्यादि कभी और नहीं होते हैं तब कहा जाता है कि यह परिनिष्ठित और जब तक ऐसा परिनिष्ठित निश्चय इतना दृढ़ हो जाए कि किसी भी स्थिति में और वो संशय नहीं होगा हम है जो वास्तविक तत्व तो जब तक ऐसा नहीं होता है कहते यावत विज्ञानम अपरिनिष्ठितम अपरिनिष्ठितम का अर्थ है कि संशय विपर्य युक्त हमारा स्वरूप का बारे में हमको संशय है अथवा विपर्य विपर्य अर्थात विपरीत ज्ञान हो जाना संशय विपर्य अलग है संशय जैसे कहते हैं स्थानुर रुवा पुरुषोवा सामने में कुछ पदार्थ दिखता है ये स्थाणु है अथवा पुरुष और विपरीत ज्ञान हो जाता है है तो स्थानु किंतु मान लिया पुरुष ये विपरीत ज्ञान विपरीत ज्ञान भ्रम संशय विपर्य अलग है यावत विज्ञानम अपरिनिष्ठितवत सुवेद तब तक लगता है कि मैंने ठीक से जाना है इसलिए कहते ना अज्ञानियों को दृढ़ता अधिक होती है ज्ञानी तो शांत रहता है विवाद नहीं करेगा वो समझ जाएगा कि इसको समझ में नहीं आएगा इसलिए चुप हो जाएगा कह देगा हाँ हाँ धीरे धीरे हो जाएगा कभी महाराष्ट्र कहते ना धीरे धीरे पढ़ो हो जाएगा जब तक ये ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ निष्ठा निश्चय नहीं हो गया तब तक वो मानता रहे कि मैं जानता हूं सुवेद सुष्ट वेद अहम ब्रह्म इनके ब्रह्म प्रकाश रूप कभी वो प्रकाश लाल पीला नीला इस प्रकार की दिख जाता है ध्यान करने का समय कुछ कभी लाइट दिख जाता है प्रकाश दिखता है और बहुत समय प्रारंभिक अवस्थाएं मान लेते हैं स्वाभाविक है हम जैसे सुने हैं उसी प्रकार के देखने से दोनों में हम एकता बैठा लेते हैं हम सुने है ब्रह्म प्रकाश रूप और ध्यान करते करते कुछ देख लिया ऐसे प्रकाश दिख गया मान लिया कि वही ब्रह्म है सब लिखे तो विषय तुन अपने से भिन्न तुम जानता है तो सुवेद सुष्टु वेद अहम ब्रह्म विपरीत तो मम निश्चय आशी शिष्य कहता है जब तक हमको अपरिनिष्ठित विज्ञान अर्थात तो निश्चय नहीं था मैं भिन्न पदार्थों को ब्रह्म ऐसे मान लिया था सो अपजगाम सह, सह अपजगामो सप से किसको लेंगे उससे पूर्व में पुंगलिवा शब्द कहाँ है निश्चय वो निश्चय जो मेरा था सपजगामो अपजगामो अपगत चला गया तो कैसे चला गया कहते भवदीर विचालित यथोक्ताथ मीमांसा फल भूतात् स्वात्म ब्रह्मत्व निश्चय रूपात सम्यक प्रत्यत विरुद्धवात शो अपजगामा वो चला गया आपने हमको विचालन कर दिए विचालन कर दिए हम जो जानता है ठीक है नहीं है आप इस प्रकार की स्थिति में हमको डाल दिए तब हम विचार करने में लगा जब तक संशय नहीं होता है तब तक लगता है कि ये ठीक है संशय होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये भी हमको कैसे पता चलेगा कहते है जब कोई किसी ज्ञानी के पास हम जाते हैं वो हमको दो चार ऐसे प्रश्नों पूछ लेता है हमको पता चल जाता है हमको कितना ज्यादा हुआ है तो इसलिए कहते हैं ना हम लोग कभी कभी जो महारिवी के पास जाते हैं कुछ संशय के लिए उस विषय में हमारा जितना ज्ञान सब उपस्थित होना चाहिए नहीं तो एक दो प्रश्न पूछ लेंगे आप तो कुछ नहीं देख करके आ गया है इसको पहले ये पढ़ो ये पढ़ो फिर हन हम हाँ पूछने के लिए विचलन कर देने से उसको पता चला कि अभी निश्चय नहीं हुआ तभी यथोक्त तो अर्थ मीमांसा फलभूतात आगे उस अर्थ का मीमांसा मीमांसा विचार विचार पूजित तो विचार कहते हैं माने पूजायाम संत्य होता है किस सूत्र से सन संप्रत्यय होगा कहा इच्छा या नहीं है गुप्त सन उसका परसूत्र है मान बध दान सान भो दीर्घा अभ्यासस्य मान बध दान शान इतने धातु से संपत्य होगा वो इच्छार्थ में नहीं है और दीर्घ अभ्यासस्य अभ्यास को दीर्घ भी हो जाता है तभी मी बन जाता है धातु मान धातु माने है पूजायाम पूजा अर्थ में वहां संपत्य होता है अर्थात तो पूजित तो विचारों को मीमांसा कहते हैं यथोक्त तो अर्थस्य मीमांसा मीमांसा अर्थात तो विचार किए विचार करने से उसका जो फल हुआ क्या फल हुआ कहते हैं स्वात्म ब्रह्मत्व निश्चय रूपत सो आत्मा मैं जो हूँ वो ही ब्रह्म है ब्रह्मत्वम स्वात्मा ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार की निश्चय हुआ सम्यक निश्चय ज्ञान होने से सो अपजगाम स अर्थात जो विपरीत निश्चय था ब्रह्म मेरे से भिन्न है इस प्रकार की जो निश्चय था वो निश्चय चला गया क्यों चला गया उतर देते हैं जब निश्चय ज्ञान होगा तो भ्रम रहेगा नहीं रहेगा तो इसलिए वो चला गया भ्रम चला गया टीका में विपरीत प्रत्यय से सम्य ज्ञान विरुद्धवाद तद, तद उदय मात्रा विपरीत प्रत्यय अवगत इत प्रत्यय विपरीत प्रत्यय प्रत्य। भ्रम सम्य ज्ञान विरुद्धत् सम्य ज्ञान से विरुद्ध है विपरीत प्रत्यय विपरीत ज्ञान और सम्य ज्ञान ये दोनों एक साथ रहेंगे नहीं रहेंगे विरुद्धत्वाद तद उदय मात्रात विपरीत प्रत्ययो अपगत तद उदय मात्रात् सम्य ज्ञान का उदय होने मात्र से ही विपरीत प्रत्यय ये चला जाएगा तो भाष्य में कहा था यथोक्ता मीमांसा फल मीमसा करने से निश्चय होता है और निश्चय होने से भ्रम चला जाता है ये शायद का पंचोदशी में तो श्लोक दिए हैं विचारा जायते बोधो अयम अनिच्छा न निवर्त स्वत्पत्ति मात्रा संसारे दहत्यखिल सत्यता पंचदशी में तो है ये कहाँ का मूल पता नहीं है विचारात बोधो जायते वेदांत का विचार करेंगे तो ज्ञान होगा निश्चय होगा विचारात जायते बोधो अनिच्छा मेरे को ज्ञान न हो वैदे की नहीं होगा क्योंकि अगर निमित्त प्रमाण उपलब्ध है तब ज्ञान होगा अभी इसको आप लोग मत देखिए ये दिखी क्या कैसे हमने कहा ना मत देखिए है। कहते हैं कि जहाँ प्रमाण उपस्थित है चक्षु अगर खुला है तब कहा जाएगा कि मत देखो तो भी रुकेगा नहीं क्यों कहते हैं कि प्रमाण अगर विद्यमान है तो इसमें प्रमाता का स्वातंत्र्य नहीं है ये हो जाएगा विषय योग्य है और प्रमाण सही है तब ज्ञान होगा ही होगा इसी प्रकार की ब्रह्म यहाँ विषय वो योग्य है अपरोक्ष अनुभव हो सकता है आत्मत्वेन और प्रमाण है वेदांत तो प्रमाण अगर वेदांत तो प्रमाण है तो ज्ञान होगा हम अनिच्छा करेंगे हमको ज्ञान न हो कहते हैं होगा नहीं वो तो ज्ञान हो ही जाएगा तो ये अर्थात तो महापुरुष लोग हमको क्या देते हैं कहते हैं कि निश्चितता देते हैं उत्साह देते हैं वेदांत तो विचार करते रहेंगे तो ज्ञान होगा ही होगा आप नहीं चाहने पर भी हो जाएगा और होने से सो उत्पत्ति मात्रा ज्ञान अगर हो जाएगा तो अखिल संसारम दहती ये जो दिखता है आरोपित संसार ये सबका सत्यता नाश हो जाएगा ये जगत दिखेगा नहीं नहीं इसका सत्यता नाश हो जाएगा ये खाली ऐसे दिखता है इस प्रकार चलेगा जब तक तो विदेह मुक्ति नहीं हो गया है र तदुदय तद सम्य ज्ञान का उदय विपरीत प्रत्यय विपरीत प्रत्यय का स्वरूप था कि ब्रह्मको मे विषय सुषु वेद इस प्रकार की जो विपरीत प्रत्यय था सोपगत न कव विपरीत प्रत्यय से, से वा अभावान मम संशय से अभाव मज्ञान्च केवल विपरीत प्रत्यय अथवा संशय का अभाव हो गया इतने मात्र मेरा निश्चित तो ज्ञान नहीं है और क्या है कहते हैं अज्ञान भी नहीं रहा अप्रमाण तीन प्रकार की हो सकते हैं प्रमाण तो प्रमाण जो कि हम यथार्थ अनुभव कहते हैं और अप्रमाण तीन प्रकार की हो सकता है कुमार में भट्ट तो कहते हैं अप्रामाण्यम त्रिधाभिन्नम मिथ्यात्व ज्ञान संशयी ही मिथ्यात्व अज्ञान संशय ये तीनों अप्रमाण है मिथ्यात्व भ्रम ज्ञान हो गया रज्जु में सर्प ज्ञान हो गया ये अप्रमाण है तो ये भ्रम हुआ और पुरुष है अथवा स्थानु है ये संशय है ये होने से भी ये भी अप्रमाण है और तृतीय हो गया अज्ञान तो ये तीनों ही अप्रमाण है तो यहाँ शिष्य कहता है विपरीत प्रत्यर्था भ्रम और, और संशय ये दोनों अभाव हो गए इतने मात्र नहीं है हमारा अज्ञान भी चला गया अज्ञान होने से भ्रम अथवा संशय हो सकता है सामने में जो पदार्थ है रज्जु है तो रज्जु में सर्प कब दिख जाएगा जब रज्जु बोलकर के निश्चय है ना रज्जु का अज्ञान है तो अज्ञान होने से आगे भ्रम हो सकता है अथवा संशय हो सकता है तो यहाँ अगर केवल शिष्य कहेगा कि हमारा भ्रमो और संशय चला गया भ्रमो और संशय ये दोनों कार्य हैं और कारण कौन है अज्ञान तो केवल अगर इतना कहेगा कि हमारा भ्रम और संशय चला गया आचार्य मानेंगे अभी तो जड़ बैठा है अभी वृक्ष खाली कट गया तो फिर यह हो सकता है इसलिए वो शिष्य कहता है कि न केवल विपरीत प्रत्यय से वा अभावान मम्म निश्चित विज्ञानम मैं जो कहता हूँ मेरा विज्ञान अब निश्चित है केवल भ्रम और संशय चला गया ये बात नहीं है उसका जो मूल है अज्ञान उसका भी अभाव हो गया अर्थात हमको अज्ञान भी अभी नहीं है यशम च ये प्रतीक यशम च है न तस्माच है यह है न भाष्य में अतो ना मन सुवेदी तो इसलिए ब्रह्म को विषयत्व में जानता हूँ इस प्रकार की नहीं है क्योंकि मेरे को हुआ है इसमें कोई अज्ञान संशय विपर्य इत्यादि नहीं है ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ दूसरा कहते हैं अथवा वेद चन्य अर्थ कथ्यते मंत्र का नो नो वेदेती वेद ये जो वेद का इसका अन्य अर्थ भी कहते हैं भाष्य में यस्मा तन न तेदेती मन यहाँ कुछ पाठ अलग है आप लोग थोड़ा सुधार कर लेंगे यशम च तेदेती जो जितना अधिक है उतना काट देना होगा तन न न वेती वे नेदेती वे तो आगे पृष्ठा में है तन नैव न इतना होना चाहिए वहाँ और वहां अधिक लिखा गया है कि तन नैव न वेद नो न इतना अधिक है न वेद नो इतना बीच में कट जाएगा अथवा आप ब्रैकेट में रख सकते हैं ये पाठ भेद है अन्यथा किंतु मतलब यहाँ का मूल पुस्तक में वो नहीं है आगे पृष्ठा टिप्पणी से थोड़ा स्पष्ट हो भी होता है न न वेदेति इति अनुवर्तते। तद् तद तद ब्रह्मा वेद न ना न वेद इति मैं ब्रह्म को जानता नहीं हो इस प्रकार की भी नहीं है इति इति अनुवर्तते। यहाँ और मन्य शब्द नहीं है इसलिए कहते हैं कि मन्य का अनुवर्तन करवा लेंगे नया लोगों के लिए कह देते हैं अनुवर्तन अर्थात तो पहले कुछ कहा गया आगे में उसको नहीं कहा जाता है जैसे कहते हैं कि राम आया है और कहते हैं हरि भी आगे कितना जोड़ लेना पड़ेगा आया है तो इसी प्रकार क्या कहते हैं मन्य आगे नहीं कहे है तो अनुबरते अनुबर्तन कर लेते हैं अच्छा ये मन ये कहा से अनुवर्तन करा लेते हैं कहते हैं अविदित ब्रह्म प्रतिषेधा ब्रह्म अविदित है इसका प्रतिषेध करते हैं अर्थात ब्रह्म अविदित नहीं है न वेद इति न न वेद होगा तो अविदित हो गया किंतु न वेद इति न अविदित ब्रह्म भी नहीं है अच्छा भाष्य में आ गए आह फिर आचार्य पूछते हैं शिष्य को आप फिर उसको कैसे जानते हो इस ब्रह्म को कथम तरी मनय कथम अर्थात केह प्रकारेण ये ब्रह्म को आप किस प्रकार से जानते हैं इसलिए कहा आह वेद च वेद चब्द से कहा गया था कि न वेद च च शब्दात वेद च न वेद चिप्राय ये वाक्यार्थ अर्थात उसका ज्ञान का साराश इतना है जानता भी हूँ और नहीं जानता भी हूँ विषयत्व नहीं जानता हूँ आत्मत्वेन जानता हूँ मैं ही वो हूँ रहित तो हो जाने से निश्चय होता है टीका में यदि अनित्यम आत्मविज्ञान सियात तरी तस्व प्रागभावकाले प्रध्वसा वा काले ज्ञान न तो तदस्ति यदि आत्म विज्ञान यहाँ कर्मधारय है आत्मा जो विज्ञान ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है अन्यम अगर वो अनित्य होगा क्योंकि आत्मन विज्ञान ब्रह्म विषयक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान वो नि अनित्य है, अनित्य है। अनित्य है। इसलिए कहते हैं यदि अनित्यम आत्मविज्ञानम सष्ठी हो जाएगा यदि आत्मविज्ञानम अनित्यम सियात तो अगर आत्मविज्ञान से ष्ठी लेंगे तो वो अनित्य है नहीं है तो फिर यदि ये कहा जा सकता है वो तो अनित्य है इसलिए आत्मविज्ञान में कर्मधारा है आत्मा जो विज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है अगर वो अनित्य होगा जो अनित्य होगा उसका प्रागभाव रहेगा ना ध्वंस रहेगा दोनों रहेगा तस्य भाव काले प्रध्वंसा भाव काले वज्ञानम संभाव्य तो। क्योंकि शिष्य ने कह दिया था हमको अज्ञान भी नहीं रहा उसके लिए स्पष्टता देते हैं अगर वो अनित्य होता है आत्म तत्व तो, तब तो उसका प्रागभाव अथवा ध्वंस तो के बाद का अज्ञान पदार्थ नहीं रहेगा तो अज्ञानम संभाव्यत न तो अर्थात इस प्रकार की आत्मा नित्य नहीं है नित्य भाष्य में जो पूर्व पृष्ठा में इतना ही रखेंगे अच्छा इसके लिए देखिए एक नंबर टिप्पणी देखिए बड़े महाराज जी इसको और स्पष्ट करते हैं पचपन पृष्ठा में मनये अनुवर्तते भाष्य में प्रथम भक्ति ना वेद इति अनुवर्तते तो कितना अंश अनुवर्तन हो रहा है बड़े महाराज जी स्पष्ट कहते हैं इति अनुवर्तते इतने अंश अनुवर्तन हो रहा इति इसका तात्पर्य क्या है तथाच तद् ब्रह्म न वेद इति नव मनय योजना देखिये इतने ही ठीक भाष्य में है योजना अर्थात तो वाक्य का अन्वय दिखाते हैं बाक्यों का अन्वय दिखाएंगे बाक्यो में जो जो शब्द है वो शब्द देखिए तद आगे पृष्ठा में देखिये पहले है है में यशमात को छोड़ दीजिए वो तो हेतु का द्योतक है आगे है तद बड़े महाराज जी कहते हैं तद तद का अर्थ कह दे ब्रह्म आगे न बे देती च पूर्व पृष्ठा में देखिये न है और चश्मात च के बाद में च है त तद नेद आगे है बेदेति बेदेति पृष्ठा में है बेदेती नव मनये तो इतने ही शब्द भाष्य में है इसलिए उसका अन्वय दिखाते हैं और अधिक पद जो बाद में जोड़ा गया था वो पाठ भेद है अन्यत्र कहीं आवश्यक नहीं है अगर होता तो बड़े माहे जो अन्वय दिखाते हैं उस पदों को भी दिखाना चाहिए किन् नहीं दिखा रहे हैं अर्थात पाठ नहीं है अच्छा भाष्य में नित्य एटिका में नित्यं ही विज्ञानम जो ऊपर पंक्ति में है ना यदि अनित्यम आत्म विज्ञानम इसी के लिए कह देते हैं नित्यम ही विज्ञानम अर्थात विज्ञान शब्द से नित्य ब्रह्म को लिया जाता है नित्यम ही विज्ञानम ब्रह्म मम स्व मैं ही वो हूँ वेद अपना स्वरूप का कभी अज्ञान नहीं होता है मैं तो जानता हूँ न वेद वेद अर्थ अभिदित हो गया किंतु अभिदित नहीं है यदि च चेदन मम विक्रिया भवेत तदा विक्रियाया विक्रिया कदाचिक वेद्यत न तु तदस्त यदि च वेदनं तो ब्रह्म का ये जो ब्रह्म ये जो ज्ञान रूप है अगर वो मेरा विक्रिया कोई वृत्ति रूप हो जाएगा विज्ञानम शब्द का अर्थ वेदनम अगर कोई वृत्ति होगा अंतकरण का परिणाम होगा तदा तो विक्रियाया काचित कत्वत जो परिणाम होगा वो कादाचित का होगा ज्ञान हमको घट ज्ञान होता है पट ज्ञान होता है हमेशा वही ज्ञान रहता है नहीं रहेगा अगर इसी प्रकार की ब्रह्म भी हमारा कोई वृत्ति होगा ज्ञान शब्द तो से कोई वृत्ति ज्ञान को लिया जाएगा तो कादाचित का अर्थात कभी होता है कभी नहीं होता है कदाचित तो कदाचित अहम वेद अपने आप को मैं कभी जानता हूँ और कभी नहीं जानता हूँ कहते जिस समय में हम इसको जानते हैं अभी हम अपने आप को जानते हैं क्या वही तो जानते हैं अगर अपने आपको नहीं जानेगा तो बाकी कुछ को नहीं जान पाएगा किंतु जब हम इसको देखते हैं तो हमको लगता है हम इसको देखते हैं और जब कोई बाहर पदार्थ नहीं देख लेते हैं आंख बंद करते हैं कहते मैं जानता हूं मैं हूं तो जिस समय हम अंदर में एक खाली वस्त्र पहने हैं तो उस समय में भी वो वस्त्र रहेगा और उसके ऊपर और एक स्वेटर डालेंगे तब तो वो अंदर वाला वस्त्र नहीं दिखेगा किन्तु रहेगा नहीं रहेगा इसी प्रकार की सुसुप्ति से जो बाहर आते हैं पहले तो अहम का ज्ञान होगा उसके आगे अन्य अन्य ज्ञान आ जाएगा तो ये अंदर में दब जाएगा किंतु ये रहेगा रहेगा इसमें क्या प्रमाण कहेंगे आप आंख बंद कर लीजिए सारे ये पदार्थ बंद कर लीजिए फिर है तो कभी नहीं है अहम ज्ञान ये नहीं होगा इसलिए कहते हैं वो कभी कदाचित नहीं होगा न तू तदस्ती विराम है यहाँ न तू के आगे विराम करेंगे स्वरूप विज्ञान से अन्यथात्व असंभवात सदा वेद एव अहम स्वरूप विज्ञान से अन्य था असम्भवात कभी किसको इस प्रकार अनुभव हुआ है कि जो मैं है अभी वो मैं कभी तुम हो गया आप हो गया ये कभी हुआ नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं जो स्वरूप विज्ञान है वो अन्य नहीं हो जाएगा अर्थात तो जो अस्मद ये कभी उम्म नहीं हो जाएगा जो मैं वो कभी आप नहीं हो जाएगा असंभव इसलिए सदा वेद एव सर्वदा, तो अच्छा सर्वदा हम ज्ञान रूप ही है अगर सर्वदा हम अपने आपको जानते हैं तो फिर ये क्या इतना दिन रोज चार चार घंटा सुने अभी भी मजबूरी में फिर एक मजबूरी नहीं है सबको <laughs> एक घंटा अभी बैठते है और अपराहियों को तो कोई बात नहीं स्वातंत्र्य है कहते फिर कहा जाएगा रोज किसी के पास जाएंगे कला शास्त्र में महात्माओं के पास आचार्यों के पास पढ़ो पढ़ो पढ़ो कहेंगे अर्थात कहीं श्रवण करो लगे रहो लगू पढ़ो तर्क पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो कहते रहेंगे अगर हम ही है ये तो हम जानते हैं फिर ये क्या किया जाता है उसके लिए उत्तर देते है अच्छा थोड़ा बीच बीच में नए लोगों को थोड़ा जरूरत होता है इसलिए प्रसंग से हट जाते हैं थोड़ा कोई बात नहीं है क्योंकि महाराज श्री कहते हैं सबको लेकर के चलना है ये महाराज श्री का शैली है महाराज जो पढ़ाते हैं देखेंगे पीछे वाला बोलना इस प्रकार कहेंगे जो पीछे वालों को ज्यादा नींद लगेगा ना महाराज जो कुछ लोग लाएंगे कहीं पीछे वाला बोलो तो महाराज श्री कहते हैं पढ़ाने का समय में आगे वालों को भी मिलना चाहिए बीच वालों को भी पीछे वालों को भी मिलना चाहिए नहीं तो वो थोड़े दिन में होताश हो जाएंगे जो मतलब उत्साह लेकर के आते हैं फिर वो तो हानि मतलब उनका गति बंद हो जाएगा इसलिए बीच बीच में थोड़ा कह देते हैं चार नंबर टिप्पणी देखेंगे नु स्वरूप विज्ञान से अन्यथा तो असंभवात जो कहा गया कि स्वरूप विज्ञान से अन्यथा तो असंभवात टीका में कहा गया इति से अविक्रियात्व उत्तर वेदन से अभिक्रियात्व जो वेदन ज्ञान स्वरूप ब्रह्म आत्मा वही जो हम है वास्तविक ये तो अभिक्रियात्म कह करके सदा वेद एवं अहमिति आत्मनो वेदन कर्तृत्ति कथम संग हम ज्ञान स्वरूप है और इधर कहता है कि अहम् सदा वेद में सर्वदा जानता हूँ मैं जानता हूँ जैसे कहते हैं कि मैं खाता हूँ मैं देखता हूँ तो ये मैं यह करता हुआ इसी प्रकार की जब कहा जाएगा कि अहम जाना तो ये तो मैं करता हो गया जो ज्ञान स्वरूप है वो करता हो गया ये कैसे संभव होगा ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञान का करता भी है अर्थात तो ज्ञान हुआ और अज्ञान हट गया ये सब कैसे होता है कहते यथा पर्वता स्तिष्ठी स्था धातु का क्या अर्थ है स्था गतिवृत्त तो गति निवृत्ति जहाँ होगा वहीं स्था धातु प्रयोग होगा और कहा जाएगा पर्वत स्तिष्ठी तो इसका अर्थ हो गया पर्वत पहले गतिशील थे और फिर स्थिर हो गए तो ये जो विवाद लाए और पौराणिक लोग क्या कहेंगे कहेंगे इंद्र के हाथ में वज्र है ये पर्वतों का सब पंख था और उड़ते थे और उड़ने का समय में ये क्या कहना इधर उधर सब लोगों का घर द्वार तोड़ दिए तब इंद्र ने वज्र मार करके उनका सब पंख काट दिया और फिर पर्वता तिष्ठ हो गए क्यों कहते गति था गति निवृत्ति हो गया ये तो जब पूछा जाएगा उसको उत्तर इस प्रकार की दे देंगे ये सारे ऐसे कहानी सुनाया जाएगा तो यहाँ कहते हैं जैसे पर्वता जैसे प्रयोग होता है स्थिति क्रिया कर्तव असंभव है न गतिभाव एवं लक्ष्यते कर्तृत्व नहीं हो पाएगा क्योंकि बैठा हूँ इस प्रकार कह देते हैं किंतु वास्तविक वहाँ तो नहीं होता है स्थिति क्रिया का कर्त्री तो नहीं होने से फिर तिस्थी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा कहते तो प्रकार की जब कहते है की वेद अहम मैं जानता हूँ इसका अर्थ क्या है अज्ञान नहीं है क्यूँकी यहाँ कर्ता वास्तविक कर्ता नहीं होता है अज्ञान नहीं रहना यही तात्पर्य है टिप्पणी में आगे पंक्ति स्थिति क्रिया स्थितिक्रियाकर्तृत्व ग्य भाव लक्ष्यते तथा तो वेद इति अभावो अभिप्रायकम वेद शब्द का अर्थ हो गया कि अवेदन अज्ञानो नहीं है यह हैत्ष्य कहता है कि मेरे को स्वरूप का अज्ञानो नहीं है टीका में यथा अचलतया पर्वता व्यपदेशस्त स्वाभाविक अचल है पर्वत फिर भी तिष्टी कहा जाता है तिष्टी का अर्थ हो जाएगा कि गति नहीं है गति अभाव तत्व उसी प्रकार स्वसत्तायाम स्वयं प्रमा इति स्व प्रकाश व्याख्यातम विराम व्याख्यातम के आगे विराम हो जाएगा स्व सत्तायाम स्वयं प्रमा ये आत्म तत्व का विषय में जैसे कहते हैं इसको देखने के लिए चक्षु प्रमाण होता है चक्षु है तभी ये निश्चय होगा तो इसी प्रकार के कहते हैं कि आत्मा को जैसे न्यायिक लोग मन के द्वारा जानते हैं कहते हैं इस प्रकार के नहीं है स्वसत्तायाम स्वयं प्रमा स्व प्रकाश आदाय व्याख्यात्म अर्थात हम अपने आप को जानने के लिए और कुछ जरूरत नहीं हम आंख बंद कर देंगे अपने आप को जान पाएंगे आँख बंद कर देंगे तो अपने आपको जान पाएंगे जान पाएंगे कहते हैं जो मन चलता है मन जानता है मैं हूँ मैं हूँ तो ये भी जब बंद हो जाएगा तो भी वो निश्चय रहेगा कि मैं हूँ पांच नंबर टिप्पणी स्वसत्तायाम स्वयं प्रमा इसका अर्थ है कि न अहम अस्मी कदाचित कदा अपि अप्रतीत मैं नहीं हूँ इस प्रकार की बोध कभी होता है किसका मैं नहीं हूँ इस प्रकार की कभी नहीं होता है अप्रतिते रीतिभाव आगे व्याख्यातम तो के आगे विराम हो जाएगा तो जो लोग थोड़ा पिछले बार नहीं सुन पाए थे किसी कारणवश फिर दोबारा कह देते हैं तो व्याख्यातम तो के आगे विराम हो जाएगा कभी कभी होता है वाक्य श्रवण नहीं हो पाता है किसी अन्य कारणवश फिर कुछ समय के बाद वो कारणों का निवृत्ति हो जाने से फिर दोबारा कहते है तो सुन लेते हैं तब तो आगे चल पाते है इसलिए दोबारा कह देते बहुत पहले की बात है शायद 2011 हजार ग्यारह का बारह होगा ज्ञान यज्ञ में रोज चार घंटा बैठना पड़ता है नए लोग बहुत थक जाते हैं बुद्धि बुद्धि थक जाती हैं। जो लोग खूब ज्यादा शरीर में भी परिश्रम करते रहते हैं फिर वो तमस में नहीं जाएंगे और जो लोग बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करेंगे ये सुनते सुनते ये सत्व इतना हमको दबा देगा कि वो तमस में चल जाएंगे ज्ञानियों के बाद जो पाठ चलेगा देखेंगे मतलब आधा से अधिक तो अन्य राज्यों में है जागृत राज्यों में नहीं है तो जो पाठ चलाने वाले उस समय बाहर से एक महात्मा आते थे पाठ चलाने के लिए तो एक महात्मा उनको कहे कि आप जो पाठ चलाते हैं बिल्कुल बढ़िया समझ में आता है महारिषि का पाठ कभी कभी थोड़ा कठिन पढ़ता है हम भी वहां खड़ा था हम बोला कि हाँ स्वामी महाराज जी पांच बार कोई बात को बोलते हैं तो अगर दो तीन बार भी छूट गया एक बार तो पकड़ में आ जाएगा तो क्यों कहते हैं कि अगर ज्ञाने के बाद तो बहुत जब थकान हो जाता है बुद्धि को तब तो, तो थोड़ा नींद हो जाने से एक बार कह करके पार होगा तो वक्ता तो पकड़ में नहीं आएगा उसी को तीन चार बार कह देंगे तो पकड़ में आ जाएगा थोड़ा तो इस प्रकार की एकाधिक बार कह देते है व्याख्यातम तो के आगे ये विराम कर लेना है इस बार तो किन्तु प्राय नहीं है अर्थात इतना थकान हो जाने वाला च शब्दाथह च शब्द का अर्थ नो ने बेद च ये जो च है मंत्र में उसका अर्थ कहते हैं भाष्य में विदित विशेष अच्छा आगे भाष्य में विदित अविदिताभ्याम अन्द ब्रमणस तस्मा मैया विदित ब्रह्म मन वाक्याथ विदित अविदित ये दोनों से ब्रह्म भिन्न है विदित विषय होता है अविदित अज्ञात पदार्थ स्वरूप विषयत्व ज्ञात नहीं होता है और अज्ञात भी नहीं है वही जो हमारा वास्तव स्वरूप है आत्मत तो वही ब्रह्म है तस्मात्त ब्रह्म मन वाक्याथ अर्थात विषयत्व नहीं जानता हूं और आत्मत्व जानता हूँ अथवा वेद इति ठीक है ठीक है वेद इति नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूपतया नो नेद वेद वेद एवं स्वरूप विक्रिया अभावत वेद च मंत्र का पूर्वार्ध में में दिया नो ने वेद च इतने अंश के द्वारा नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूपतया हमारा जो वास्तव स्वरूप है वही विज्ञान है वही ब्रह्म है और वो नित्य है तो होने से न वेद इति न मैं अपने आप को नहीं जानता हूं इस प्रकार कभी नहीं होगा और वेद एव एव करके अवधारणा मैं अभी स्वरूप ठीक ठीक जानता हूँ वेद एव छहम स्वरूप विक्रिया अभावाद जिसमें विक्रिया होता है परिवर्तन हो जाएगा जो परिवर्तन होने वाला पदार्थ उसको हम हमेशा जानेंगे ऐसा नहीं है तो कभी यहाँ है कभी यहाँ नहीं रहा तो नहीं जानेंगे किंतु जो स्वरूप है उसमें कोई विक्रिया नहीं होने से परिवर्तन नहीं होने से सदा सदात वेद अर्थात जानता ही हूँ विशेष विज्ञानम च पराध्यस्तम न स्वत परमार्थत्व न च वेद विशेष विज्ञान जो वृत्ति ज्ञान होता है चाहे वो ब्रह्माकार वृत्ति हो वो पराध्यस्त परेण अध्यस्त जब अंतकरण है तभी ये वृत्ति हो पाएगी न स्वत स्वरूप स्वतः किन्तु अंतकरण का वृत्ति तो अंतकरण जब आएगा सुसुप्ति से बाहर आएगा तब तो अंतकरण कार्य करने लगे न स्वत पर तो न वेद विषय के द्वारा वृत्ति के द्वारा जिसको जानते हैं भिन्न जानते हैं वो कादाचित को हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म को हम भिन्न नहीं जानते हैं इसलिए परमार्थ तो न च वेद अर्थात तो मैं ज्ञान का कर्ता नहीं हूँ ब्रह्म हमसे भिन्न नहीं है मंत्र में नो नो वेदि वेद च मंत्र का पूर्वाध में अंतिम शब्द है टीका में आगमाद् विचार सहकृत जामकता व्यंजक अंतकूप ब्रह्मस्मीतिशेष विज्ञान परेण अंतक उपाधिना आत्मनि अध्यस्त न परमार्थतो पर्थ तो इति न वेद चेत घटत भाष्य का जो वाक्य हुआ विशेष विज्ञानम च पराध्यस्तम न स्वत परमा तो न च चेद इसका अर्थ कहते हैं आगमात विचार सहकृता प्रथम वो आचार्य का वचन श्रवण किया उसको कहते हैं आगम ज्ञान परोक्ष ज्ञान हुआ आगे विचार सहकृत जाकर के फिर आचार्य जब विचालन कर दिए संशय में डाल दिए पुनः जाकर के एकांत में विचार करके जातम उसको हुआ ज्ञान क्या कहते हैं ब्रह्मात्मकता व्यंजकम अंतकरण परिणाम रूपम ब्रह्मा वृत्ति हुई वो ब्रह्म ही आत्मा है मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार की ब्रह्मात्मकता का व्यंजक व्यंजक था बताने वाला जैसे हमको घट ज्ञान हुआ ये इस भरत भगवान ऋषिकेश नारायण भगवान ये जब देखते है कहते है इसका हमको ज्ञान हुआ हमको ज्ञान होने से ये पदार्थ प्रकाश हो गया कहते हैं जैसे वो अगर ट्यूबलाइट जल गया तो अंधकार में जो पदार्थ है वो प्रकाश हो गया इसी प्रकार की वृत्ति होने से विषय का प्रकाश हो जाता है तो ब्रह्मात्मकता का व्यंजक हो गया अंतःकरण का परिणाम अंतःकरण का परिणाम को क्या कहा जाते है वृत्ति कैसे वृत्ति होती कहते है ब्रह्मास्मी अहम ब्रह्म अस्मी मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की विशेष विज्ञानम तत् कोई सामान्य स्वरूप ज्ञान नहीं ये है विशेष विज्ञान है स्वरूप ज्ञान सदा रहने वाला किंतु ये विशेष विज्ञान अर्थात तो स्वरूप को विषय करने वाला ब्रह्मो को विषय करने वाला जो ब्रह्माकार वित्तीय ये हमेशा रहेगा ये अनित्य है तत् परेण अंतकरण उपाधिना न आत्मनि अध्यस्तम अंतकरण अगर आएगा मतलब सुशुक्ति के बाद अंत करण है ब्रह्माकार वृत्ति होने से ये जो ब्रह्माकार वृत्ति हुआ ये तो अध्यस्त है न परमाथ तो ज्ञानवत्व आत्मन इसलिए जो शुद्ध चैतन्य है हमारा स्वरूप ये वास्तव कोई ज्ञान का करता हो गया ये नहीं है वो अंतकरण वृत्ति वो भी अध्यस्त है नेद अच्छा, ये भी हो जाएगा अर्थात वेदन का ज्ञान का कर्ता में हूं इस प्रकार की नहीं है ये घटत तो इत्यर्थ न वेद अच्छा न वेद कहने का अर्थ ये जो स्वरूप है आत्मा है ये ज्ञान का कर्ता नहीं है इस प्रकार क्यों कहते हैं जो ज्ञान होता है ये तो अध्यस्त है अंतकरण का वृत्ति है तो जो अध्यस्त पदार्थ उसका वास्तविक कोई करता नहीं होता है ये जो रज्जु में सर्प दिख रहा है ये सर्प का कर्ता देखने वाला है तो वास्तव नहीं है वो तो अज्ञान का कार्य है अज्ञान से बनता है इसलिए कहते हैं, नौ वेद न करता नहीं हूँ इस प्रकार की कहता है प्रकार ब्रह्म विज्ञान संभव थी इतिशा निराशाथम वाक्य इति अन्य उपाय से भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है तो ये कहते है न जब लोग आएंगे पहले कुछ आग्रह लेकर के थोड़ा श्रवण करेंगे किंतु ये तो कठिन पड़ेगा कठिन पढ़ने से नाना उपाय दिखेगा ऐसे भी हो सकता है वो भी हो सकता है ध्यान भजन करने से भी हो सकता है इस प्रकार सोचते हैं तो यहाँ कहते हैं प्रकारांतरिणा भी ब्रह्म विज्ञान संभवती अन्य उपाय से भी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा इस प्रकार की शंका का निराश करने के लिए बाक देश जो मंत्र में शिष्य का वाक्य है उसको कहते हैं सात नंबर टिप्पणी प्रकारांतरणी अर्थात विदितत्वादीना रूपेण अपि जैसे घट हमको विदित होता है विषयत्व ज्ञान होता है इसी प्रकार की ब्रह्म भी प्रकारांतरे ज्ञान हो जाएगा विषयत्व ज्ञान हो जाएगा इस प्रकार के शंका का निराश करते है भाष्य में यो नद वेद तद वेद इति पक्षांतर इति के आगे पक्ष्यांतर बीच में गैप है नहीं है सटा हुआ है अच्छा पुराना भी सटा हुआ था नहीं इति के आगे हमेशा अलग रहेगा ठीक है मिलकर के रहने से भी मान लिया जाएगा कि इतने अंशों को आगे घट जाएगा यो न यो नस नस निर्धारण में सृष्टि हुआ है हम लोगों का बीच में तदवेद तदवेद अर्थात तद हमने जैसा कहा ऐसा जानता है तदवेद अर्थात तद, तद ब्रह्म को जानता है पक्ष्यांतर निराशार्थम आमनाय कतन, आमनाय कथन वेद वाक्य को अमनाय कहा जाता है ये वेद वाक्य क्यों है कहते हैं पक्ष्यांतर का निराश करने के लिए क्योंकि शिष्य कहता है मैंने जैसा कहा ऐसे जो जानता है अन्य उपाय से जानने का इसका उपाय नहीं है यो नेद तद्वेद अर्थात तद यथा मया उक्तम तथा यह येद उसी प्रकार की जो जानता है वो तद्र वेद अन्य कोई उपाय नहीं है पक्षांतर निराशा आमनाय आमनाय अर्थात वेद वाक्य कथन क्यों कहते हैं उक्ताथ अनुवादात जो शिष्य ने कहा उसी को फिर चतुर्थ पाद में अनुवाद करता है नौ नौ नो ने वेद मंत्र का चतुर्थ पाद है उत्तार्थ का फिर अनुवाद हुआ अच्छा ठीक है आज यहाँ तक ओम संग नो मित्र सं नो भगवान श इंद्रो बृहस्पति शो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते